कर्मा मात्र ऐसा कहने से विशेष गुणों में अव्याप्ति हो जाएगी तो इसको बारण करने के लिए क्या अर्थ करेंगे उसका गुणकर्म भिन्न का असमवाणत्म गुणकर्म भिन्न नाम असमवाही कारणत्म न अर्थात तो उनका वैधर्म्य होगा अच्छा तो साधर्म्य प्रकरण में वैधर्म्य विचार आरंभ करें तो ये ठीक नहीं है इसलिए गुणकर्म उनका साधर्म्य असामवायिक कारणत्वम इसका अर्थ कहेंगे असमवायिक कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मत्व अगर हम असमवायिक कारण वृत्ति नहीं कहेंगे खाली सत्ता भिन्न सत्ता भिन्न जाति मत्वम कहेंगे सत्ता भिन्न जाति मत्वम यह किसमें जाएगा लक्षण द्रव्य में भी जाएगा तो इसलिए असमवायिक कारण वृत्ति ये कहना पड़ेगा ठीक है अभी सत्ता भिन्न नहीं कहेंगे असमवाय कारण वृत्ति जाति मत्वम तो असमवायिक कारण वृत्ति जाति तो ये गुणत्व और कर्म तो हो जाएंगे तो फिर कोई अतिव्याप्ति होना नहीं चाहिए असमवायिक कारण वृत्ति जाति तदवत्वम ये गुण कर्म ही में रहेगा फिर क्यों सत्ता भिन्न क्यों कहते हैं नहीं तो असमवाय कारण वृत्ति जाति सत्ता भी है तो सत्ता और सत्तावतम कहा चला जाएगा द्रव्य में जाएगा इसलिए सत्ता भिन्न जाति कहा गया अच्छा जाति शब्द क्यों कहेंगे असमवाय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न धर्म कह देंगे द्रव्य गुण अन्यतरत्व ये धर्मों को ले लेगा तो लेने से हानि क्या हो जाएगी द्रव्य में चला जाएगा तो द्रव्य गुण अन्यतरत्व ये द्रव्य में भी रहेगा तो द्रव्य में अति हो जाएगी ठीक है इसमें कहा असमवाय कारण वृत्ति समास कैसे होगा इसमें वृत्ति यह जो वृत्ति होगा असमवाय कारण में जो रहेगा यह किस संबंध से रहेगा तो इसका विचार करके कहते हैं असमवाय कारण में जो रहेगा यह असमवाय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति असमवाय कारण में कालिक संबंध से द्रव्य रहेगा रह जाएगा तो रहने से अभी असमवाय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति कौन हो जाएगा द्रव्य तो काली का संबंध ना द्रव्य हो जाएगा तो अभी द्रव्य तो कौन हो जाएगा द्रव्य तो ये गुण कर्म का साधन में कर रहे थे चला गया द्रव्य में ये हो जाएगा तो इसको वारण करने के लिए असमवाय कारण वृत्ति ये संबंध कौन सा संबंध लेना पड़ेगा समवायु समवाय क्योंकि असमवाय कारण में रहेगा कौन रहेगा सत्ता भिन्न जाति तो जाति समवाय संबंध से ही रहेगी तो इसलिए असमय कारण वृत्ति यहाँ निश्चय कर लेना पड़ेगा कि समवाय संबंध ही होगा इसको दे दिया टीका में नीचे दिनोगरी में वृत्तित्व जाति मतव समय न विवक्षितम वृत्तित्वम ये समवाय सम्बन्ध से होना चाहिए तेना गुणादो द्रव्यत्व कालिकेन वृत्ति तो अभी गुणादि में द्रव्य तो भी कालिक संबंध से रह जाएगा तो अगर हम समवाय सम्बन्ध नहीं कहेंगे असमवाय कारण वृत्ति ये वृत्ति समवाय संबंध से नहीं कहेंगे कालिक संबंध से सत्ता भिन्न जाति द्रव्यत्व तदवत्व द्रव्य में आ जाएगा ये एक बात हुआ दूसरा लक्षण हुआ असमवाय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मत्व तो सत्ता भिन्न जाति असमवायिक कारण में रहे और सत्ता भिन्न ये जाति असमवाय कारण में रहे और सत्ता भिन्न जाति ये गुणत्व कर्मत्व होंगे हो जाएगा काली का संबंध है न तद्वान काली का संबंध ना गुणत्वत द्रव्य होगा तभी अगर जाति मत्व जाति का जो संबंध जाति मान होता है वो अगर वो संबंध को हम समवाय संबंध नहीं कहेंगे काली का संबंध है न गुणत्वत द्रव्य भी हो जाएगा तो जाति मत्व अभी में चला जाएगा तो जाति मत द्रव्य जाति मतव द्रव्य में भी आ जाएगा लक्षण हम गुण कर्म का साधन में कर रहे थे चला जाएगा द्रव्य में क्योंकि काली का संबंध न असमवाय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति जो हो गया गुणत्व काली का संबंध ना वो गुणत्व द्रव्य में भी रहेगा गुणत्व तो संबंधन द्रव्य में रह जाएगा तो जाति मत हो जाएगा द्रव्य तभी गुण कर्म का कर रहते जाएगा द्रव्य में इसके लिए दिनों में दे दिया वृत्तिम जाति मत दोनों को मिला करके एक बार कह दिया दोनों स्थान पर ये समवाय न विभक्सितम वृत्तित्व असमवाय कारण वृत्तित्व जातिमत्व सत्ता भिन्न जातिमत्व ये दोनों स्थान पर समवाय सम्बन्ध रहना पड़ेगा थे न गुणाद द्रव्यत्व कालिकेन वृत्ति असमवाय कारण हो गए गुणादि आदि पद से कर्म कर्म में द्रव्यत्व कालिका संबंध से रह जाएगा तो फिर द्रव्यत्व जाति ग्रहण के द्रव्यत्व में अतिव्याप्ति हो जाता और द्रव्य च कालिकेन गुणत्वादिमत्व तो कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति हो जाएगा गुणत्व कर्मत्व यह भी कालिक सम्बन्ध है न ये द्रव्य में रह जाएंगे तो इसलिए द्रव्य से कालिके न कालिका संबंध है न गुणत्व असामवायिक कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति हो गया गुणत्व द्रव्य भी कालिक संबंध है न गुणत्वत्त हो जाएगा होने से द्रव्य अतिव्याप्ति हो जाता किंतु हम समवाय संबंध कह देंगे काली का संबंध नहीं कर लेंगे तो ये दोनों स्थान में अतिव्याप्ति नहीं होगी हाँ ये काली का संबंध कोई भी जन्य पदार्थ किसी में भी काली का संबंध से रह जाएगा नित्य में नहीं रहेगा ऐसा कहते हैं तो जैसे तर्क संग्रह में कहते हैं कि धूमो भी काली का संबंध है न कहा रह जा सकता है ह्रदय में रह जाएगा तो यहाँ काली का संबंध का अर्थ है कि धूम भी काल में रहेगा ह्रदय भी काल में रहेगा तो रहने से अभी धूम ह्रदय में सामानाधिकरण सम्बंध से रहा ये जो सामानाधिकरण संबंध का दोनों घटक संबंध रहेंगे एक धूम रहेगा काल में एक ह्रदय रहेगा काल में ये दोनों घटक संबंध काली का संबंध ही हुआ अर्थात धूम का काल काली का संबंध है न काल में ह्रदय काली का संबंध है न काल में तो दोनों ही काली का संबंध न रहेगा तो रहने से अभी हम धूमो को लेकर के ह्रदय में रख रहे हैं ये दोनों जो संबंध हुए धूमो का एक संबंध ह्रदय का एक संबंध दोनों ही काली का संबंध वास्तविक वहाँ हम जो कहते हैं कि काली का संबंध है न कोई भी पदार्थ कोई भी पदार्थ था जन्य नित्य कोई भी हो रहेगा किन्तु जन्य में नित्य काली का अयोगात तो जन्य में रहेगा किंतु रहने वाले चाहे नित्य हो चाहे जन्य हो इसलिए तो गुणत्व कर्मत्व द्रव्यत्व इसको भी सब काली का संबंध से रख देते हैं तो नित्य पदार्थ भी काली का संबंध से रह जाएगा तो अभी ये सामान अधिकरण्य सम्बंध से हम एक को लेकर के दूसरे में रख देते हैं अच्छा कैसे क्या है? इसके द्वारा ये लोग कहते हैं कि सब कुछ काल में रहता है जनया नाम जनक जन्या कालो कहते हैं अर्थात ये काल सभी का एक अधिकरण इसके द्वारा यही सिद्ध करते हैं और ये लोग कह, कहते हैं कि ये जो एक, एक काल और एक महाकाल इस प्रकार की दो भाग विभाग करेंगे महाकाल में नित्य पदार्थ भी काली के समन्व रहेंगे और ये जो अन्य मतलब जो व्यावहारिक काल कहेंगे महाकाल नहीं व्यावहारिक काल जिसका कि महाप्रलय में भी नाश हो जाएगा इस प्रकार कहेंगे और महाकाल जो है वही रहेगा महाकाल प्रलय समय में वो महाप्रलय अभी तक तो हुआ नहीं होने का उसका कोई निमित्त तो भी नहीं है कहेंगे तो इस प्रकार के उनका सब सिद्धांत है ये कहीं किरणावली में थोड़ा बहुत ये हैं तो महाकाल में ये काली का संबंध से नित्य पदार्थ भी सब रह जाएंगे और बाकी जो जन्य पदार्थ है ये सब कालिका संबंध से अन्य कहीं रह सकते हैं नित्य पदार्थ जन्य में रह जाएंगे जैसे हम गुणत्व द्रव्यत्व इत्यादि को रख देते हैं ये रह जाएंगे आ, अच्छा इनका सब काल विषय में इतना ही ये विचार है उनका तात्पर्य है कहे न कि काल सभी का आधार होता है तो, अभी काली का संबंध ने रख देना अर्थात तो वास्तविक तो सामानाधिकरण संबंध कहते हैं किंतु तो दोनों घटक संबंध काली के होने से कह देते हैं कि काली के का संबंध से कोई भी रह जाएगा नित्य हो जन्य हो दोनों ही रहेंगे किंतु तो जन्य में रह जाएंगे और नित्य भी अगर काल में रहेगा अर्थात तो महाकाल में रहेगा ये जो जन्य काल में नहीं क्या चाहिए केवल महाकाल अर्थात तो, ये लोग कहते हैं कि खंड प्रलय का समय में ए, कर्म नहीं रहेगा बाकी जितने नित्य पदार्थ सब रह जाएंगे परमाणु रहेगा और आकाश काल दिग आत्मा मन ये सब नित्य पदार्थ रह जाएंगे कर्म नहीं रहेगा पर न कर्म मात्र के नहीं रहेगा सब परमाणु अलग अलग हो जाएंगे ऐसे हो गया ईश्वर का ज्ञान और इच्छा और प्रयत्न नित्य है तो ईश्वर का प्रयत्न वो क्या करेगा फिर परमाणु में क्रिया आरम्भ करवाएगा ये जीवों का अदृष्ट को लेकर ना, के कैसे? ना अदृष्ट नाश नहीं केवल ये नाश हो जाएगा अर्थात दियणु पर्यंत सब कार्य द्रव्य नाश हो जाएगा कैसे? थी वहां वो लोग संचित कर्म तो वो लोग अदृष्ट मानते हैं अदृष्ट अर्थात वही संचित कर्म का फल मान ले तो अदृष्ट रहेगा नहीं रहेगा मतलब खंड प्रलय का समय में वो लोग कहते हैं कि कोई कार्य द्रव्य नहीं रहेगा और कोई क्रिया नहीं रहेगी कैसे? थी अदृष्ट रहेगा तो अदृष्ट रहेगा और फिर ईश्वर का प्रयत्न से फिर परमाणु में क्रिया आरंभ हो जाएगी होने से फिर जीवणु को होकर के सब बनेगा कार्य द्रव्य नाश हो जाएगा खंड प्रलय में और जब महाप्रलय होगा उस समय में सब नाश हो जाएगा तो केवल महाकाल छोड़ करके क्या सीश्वर ईश्वर अच्छा वहां तो अभी वहां तो स्मरण ये किरणावली में थोड़ा इसको दिए हैं अभी पूरा स्मरण ईश्वर क्योंकि महाप्रलय उनका मत में हुआ नहीं नहींश्वर ऐसे काल आत्मा मनो ये सब तो नित्य है ना ये नित्य पदार्थ ये तो ये सब नाश हो जाएंगे न ना, अदृष्ट नाश हो जाएगा नित्य पदार्थ नाश नहीं होंगे महाकाल रहेगा ये तो अभी स्मरण नहीं हो रहा है फिर नहीं तो किरणावली में देखेंगे जो तर्क है ना उसका किरणावली में कहीं थोड़ा दिए हैं ऐसे अच्छा प्रलय के बारे में जहाँ आया था वहाँ दिया है नित्य अगर वो नाश हो जाएगा तो फिर नित्य कैसे होगा जो नित्य पदार्थ वो नाश नहीं होंगे ये जो अदृष्ट इत्यादि होते हैं ये और नहीं रहेंगे जो कि खंड प्रलय में अदृष्ट रहेगा ताकि उसी के आधार पर ईश्वर प्रयत्न से पुनः दीवण को बनेगा किन्तु महाप्रलय में यही अदृष्ट इत्यादि अगर नहीं रहेंगे तो आगे फिर सृष्टि हो नहीं पाएगा जो नित्य पदार्थ उनको तो रहना पड़ेगा नहीं तो नित्य का नित्य ही चला जाएगा इसलिए महाकाल रहेंगे और नित्य पदार्थ भी रहेंगे किन्तु आगे परमाणु में क्रिया होने के लिए दृष्ट नहीं रहेगा तो आगे सृष्टि नहीं हो पाएगी इसलिए आज तक हुआ नहीं महाप्रलय। वो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है फिर भी थोड़ा देख करके आगे स्पष्ट करेंगे अच्छा द्रव्य शेष कालिकेन और काली का में उनका और एक भी नियम है कि समकालीन और एवं काली का संबंध भविष्य कालों को लेकर के दो में काली का संबंध नहीं होगा अर्थात धूम और हृदय में जो हम काली का संबंध कहते हैं दोनों ही वर्तमानी को होना चाहिए तो समकालीन और काली का संबंध वो भी उनका नियम है यह कार्य का पूरा हुआ आगे अन्यत्रित द्रव्ये आश्रितत्व्य क्षेत्रदीनावा गुणयोगिता नित्यद्रव्येभ्य इह उच्यते क्षित्यादि नाम नवा नाम तो द्रव्यम गुण में कहते हैं नित्य द्रव्य से अन्य जो होंगे उनका साधर में होगा आश्रितत्वम नित्य द्रव्य जो है वो आश्रित नहीं है परमाणु इत्यादि ये भी आश्रित नहीं है नित्य द्रव्य को छोड़कर के बाकी जो द्रव्य होंगे सब आश्रित होंगे उनका साधर में हो जाएगा आश्रितत्व और नाम नवा नाम अभी आगे द्रव्य में आगे अच्छा नित्य द्रव्य से अन्य जितने होंगे सब आश्रित तो हो जाएंगे ये तो गुण क्रिया इत्यादि भी सब ग्रहण हो जाएंगे तो गुण क्रिया जाति विशेष समवाय ये सब नित्य द्रव्य से भिन्न है वो सब आश्रित तो हो जाएंगे अभाव भी आश्रित तो हो जाएगा तो किंतु आगे द्रव्य का विशेष करके आरम्भ करते हैं क्षित्यादि नाम ये केवल द्रव्यों का हो गया इनका साधर्म्य हो जाएगा द्रव्यम अर्गुण योगिता प्रत्येक द्रव्य में कुछ न कुछ गुण रहेगा तो ये द्रव्यों का साधर्म्य हो गया मुक्तावल में अन्यत्र इति नित्य द्रव्याणी परमाणु आकाशादी विहाय आश्रितम साधर्म्यम इतर्थ नित्य द्रव्य परमाणु आकाशादी आकाश काल दीघात्मा मन इनको विहाय त्यक्त आश्रित साधर्म सभी अनित्य द्रव्य में आश्रित आश्रितत्त्तु रहेगा आश्रित टिका में दिनक में ननु सर्वदा गगनाकदा अस्ति तो कोई भी पदार्थ अस्ति कह दिए मतलब ये काल में है गगनादीक काल है तो इत्यादि व्यवहारत नित्य व्यवहारा नित्यद्रव्यु कालिकसंबंधन आश्रितमस्ति क्योंकि गगन नित्यद्रव्य अस्ति अस्था काले अस्ति तो कहने से नित्य द्रव्य में भी कालिक संबंधन आश्रितत्व अर्थात द्रव्य भी आश्रित तो होता है तो होने से कालिक संबंधे न आश्रित तो होने से नित्य द्रव्य में भी तो आश्रितत्व तो आ गया आप कैसे कह दिए अत्यद्रव्येभ्य आश्रितत्व तो अत्यद्रव्येभ्य मूलम अयुक्त अत आह कहते हैं आश्रितत्व तो समवायादि संबंधे न वृत्तिमत्व आश्रितत्व का अर्थ समवादि संबंध समवाय आदि आदि कहने से संयोग वृत्ति नियामक संबंध वृत्ति नियामक संबंध अच्छा तो वृत्ति नियामक संबंध का अर्थ होता है पतन प्रतिबंधक संबंध जो संबंध होने से पतन नहीं होता है अर्थात ये जो समवाय संयोग ये सब संबंध से कोई किधर रहेगा तो पता ना नहीं होगा तो पतन प्रतिबंध का संयोग इसी को ही वृत्ति नियामक संबंध कहा जाता है तो वो आगे दिया है परमाणु री वहामाणु री टीका में आएगा तो वहां देखेंगे उसको अच्छा देखिए परमाणु रूपी इति ये प्रति आगे पृष्ठ में है विशेषण लक्ष्य परमाणु रूपी हाँ वहाँ जाकर के दिया है देखिए ठीक है रामरुद्री में परमाणु रूपी पतन प्रतिबंधक संयोग से वृत्ति नियामक न तो वृत्ति नियामक संबंध कहेंगे जो पतन का प्रतिबंधक होगा जो से रहने से पतन नहीं हो जाएगा तो होने से गगन गगनाद गुरुत्व अभावेन एव पतन अनुपत्या गगन में गुरुत्व नहीं तो पतन ही नहीं है तो पतन प्रतिबंधक संयोग ये गगन में भी नहीं होगा तत्सयोग से पतन प्रतिबंधकत्व अकल्पने इसलिए गगन में पतन प्रतिबंधक संयोग ही नहीं रहेगा किंतु पार्थिव जल परमाणु और गुरुत्ववत्तया पार्थिव जल ये दोनों में गुरुत्व रहेगा तस् संयोगे पतन प्रतिबंधकत्वम आवश्यक तो ये पृथ्वी जल ये सब में जो संबंध होता है संयोग संबंध पतन प्रतिबंधक इसलिए क्षितियादि परमाणु संयोग वृत्ति नियामक इति भाव ये, ये पूर्वपक्षी ग्रंथ है वहाँ तो अर्थात तो, पूर्व पक्ष कहता है कि परमाणु में भी वृत्ति नियामक संयोग होगा आप कह दे कि जो नित्य द्रव्य वो आगे पूर्व पक्षीय ग्रंथ में देगा आपने कह दिया नित्य द्रव्य में आश्रितत्व नहीं रहेगा परमाणु नित्य द्रव्य तो उसमें आश्रित तत्व तो नहीं रहना चाहिए किंतु परमाणु में भी तो पतन प्रतिबंधक संयोग होगा क्योंकि उसमें गुरुत्व तो है ये पूर्व पक्षीय ग्रंथ आगे कहेंगे तो यहाँ हमको इतना जानना है कि पतन प्रतिबंधों का संयोग वही वृत्ति नियम का संयोग उसी को यहाँ आश्री तत्व शब्द से कहा जा रहा है अच्छा मैं मुक्ता नहीं है क्योंकि इसमें पतन ही नहीं है तो पतन और प्रतिबंधों का संयोग नहीं होगा आश्रित तत्व तो समवायादि सम्बन्ध है वृत्तिमत्वम इसके लिए दिनो में समवायादि संबंध है न सर्वाधारता नियामक कालिक संबंध अतिरिक्त संबंध है न सर्वाधारता का नियामक हो गया काली संबंध उससे यहाँ जो समवायादि कह दिया अर्थात काली संबंध अतिरिक्त संबंध यह लेना है मूल में कहा काली संबंध अतिरिक्त अच्छा ये देखिए रामरुद्री में काली संबंध अतिरिक्त दिया उसका दो पंक्ति ऊपर से अर्थात जहाँ से चब्बीस कारिखा आरंभ हुआ समवायादि संबंधेन, इत्या विवरण सर्वाधारता इत्यादि मूल में ध्यान आश्रितत्व तो संबंधेन उसका विवरण हो गया दिनक में समवायादि संबंधन का अर्थ हो गया सर्वाधारता नियामक ठीक है वहाँ तक आगे टीका रामरुद्री में आदिपदेन कालिक ग्रहण संभव समवायादि संबंध न दिया मुक्तावली में तो इसलिए वो कहते हैं कि समवायादि कहने से आदि पद से काली का संबंध ले लिया जाएगा इसका वारण करने के लिए दिनकर कह रहे हैं कि समवायादि का अर्थ काली का संबंध अतिरिक्त तो। नहीं तो समवाय आदि में आदि शब्द से भी काली का संबंध को ले लेता तो काली का संबंध अतिरिक्त तो कहते हैं तो आगे रामरुद्री में काली का संबंध अतिरिक्त अर्थात अत्र कालिक पदम दिग्विशेषणता उपलक्षणम तो जो दिनाकरी में कहा कि सर्वाधारता नियामक कालिक संबंध वहां सर्वाधारता नियामक कालिक और दैसिक का संबंध अतिरिक्त है न दोनों का क्योंकि दिक भी सभी का आधार है वह के कालिक विशेषणता संबंध न काल सभी का आधार है और दैशिक विशेषणता संबंध न सभी का आधार हो जाएगा रामरुद्रि में अत्र कालिगप दिग्विशेषणता उपलक्षण तस्यापि सर्वाधारता प्रयोजकत्वादिति प्रयोजकवादि बोध्यम विशेषण दिग् में सब कुछ दिग् में रहेंगे दो, वो दोनों में आधार अध्ययन है नित्य ये पदार्थ जो नित्य विभू उसमें आधार आधे भाव नहीं है अच्छा आगे वो विभू है इसलिए वो आ, ये आधार आधे मतलब वो किसी में आश्रित तो नहीं होगा अच्छा दिनकरी में सर्वाधारता नियामक कालिक का संबंध अतिरिक्त संबंध है न कहते हैं कि सर्वाधारता का नियमक दैशिक संबंध भी हो गया आप खाली का संबंध अतिरिक्त संबंध ना कह दिए तो कहते हैं आगे मूल में मुक्तावली में आश्रित समवायादि सम्बंधन वृत्तिमत्वम विशेषणतया नित्याम कालादु वृत्ति विशेषणतया अर्थात विशेषणता संबंध न अर्थात कालिक विशेषणता संबंध है न जिसको हम कालिक संबंध कह देते है काली का संबंध अर्थात तो काली का विशेषणता संबंध किंतु दे दिया विशेषण तया विशेषणतया नित्यान कालादुवृत्ति यहाँ काला दिया है इसलिए अब विशेषण तया करने से कालिक विशेषणतया लेंगे किंतु सब कुछ दिख में भी रहेंगे तो इसलिए और एक वहां पंक्ति भी है कि देशिक विशेषणतया जैसे यहाँ नित्यान कालादुवृत्ति इसी प्रकार के की देशिक विशेषणतया नित्यानाम दिशी वृति ये भी अर्थात दूसरा आएगा इसलिए काला दो दे दिया अर्थात काल और दिक ये दोनों को लेना पड़ेगा अंश अच्छा। दिनकरी में विशेषण विशेषणतया अर्थात कालिक विशेषणतया जो मुक्तावली में दिया विशेषण विशेषणतया नित्यानाम अपनी कालादो वृत्ति तो काल कहने से विशेषणता से काली का विशेषणता आदि काला दु आदि कहने से दिशी इसलिए यहां विशेषणता में फिर देशी का विशेषणता ये भी लेना ले पड़ेगा आगे टीका में हाँ टीका में दिनकरी में अत्र नित्य द्रव्य अतिरिक्त लक्ष्यता अवच्छेद क्योंकि कारिका में है नित्य द्रव्येभ्य अन्यत्र आश्रित आश्रित हो गया साधर्म्यम अर्थात ये लक्षण होगा तो किनका लक्षण लक्ष्य कौन है कहते नित्य द्रव्य अन्य तो नित्य द्रव्य अतिरिक्त ये हो गया हमारा लक्ष्य तो नित्य द्रव्य अतिरिक्त ये लक्ष्य तो अवश्य देगा तेन संयोग वृत्ते परमाण न कहा है न न च संयोग परमाणु रपी वृत्ते दो परमाणु में संयोग होता है और संयोग के वृत्ति नियमों का संबंध आपने कह दिए तो कहते हैं संयोगे न परमाणु अपिव वृत्त परमाणु अतिव्याप्ति हो जाएगी क्योंकि आपका लक्ष्य है नित्य द्रव्य भी अन्यत्र परमाणु आपका लक्ष्य नहीं है अगर परमाणु में साधन में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी परमाणु में कैसे जाएगा कहते हैं परमाणु में संयोग होता है संयोग एक वृत्ति नियमों का संबंध है आश्रितत्व हो जाएंगे तो परमाणु में भी आश्रितत्व आ जाएगा क्योंकि संयोग होता है संयोग वृत्ति नियमों का संबंध है तो परमाणु में भी आश्रितत्व आ गया परमाणु आपका लक्ष्य नहीं है नित्य द्रव्य से भिन्न जो है लक्ष्य तो अलक्ष्य में लक्षण गया अति हो जाएगी परमाणु किसमें रहता नहीं परमाणु में संयोग होता है संयोग वृत्ति नियामों संबंध है देखिए शब्द का विचार से तो घटता है अभी आप कहेंगे ये तो अर्थ तो नहीं घटता है अर्थात शब्द का विचार से घटता है किन्तु वास्तव में नहीं होता है अर्थात कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो इसलिए कहते हैं अतिव्याप्ति हो गया परमाणु में कहते नच क्यूँ तत् तो तो संयोग से आगे देखिए पंक्ति तत्सयोग तो तो से वृत्ति नियामकत् वृत्ति अनियामकत्व बस ये उनका सिद्धांत तो हो गया संयोग एक वृत्ति नियामक संबंध है किन्तु परमाणु का संयोग और वृत्ति नियामक संबंध नहीं है बहुत सारे चीज आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा इतना नहीं पाता ना, इतना निपातन कहते है तो ये सब संयोग वृत्ति नियामक संबंध होने पर भी सभी संयोग वृत्ति नियामों का संबंध नहीं होते हैं जैसे अभी पर आकाश और घट इसका संयोग होगा वो मानेंगे तो मानने से ये तो वृत्ति नियामों संयोग ये नहीं है क्योंकि आकाश में कोई पतन नहीं है और घट में यदि भी पतन है आकाश उसका प्रतिबंधक होगा नहीं होगा इसलिए आकाश और घट का संबंध ये भी वृत्ति नियामक नहीं होगा संयोग है तो संयोग सर्वदा वृत्ति नियामक होगा ये बात नहीं है अर्थात तो अर्थ देखकर के आपको निश्चय करना पड़ेगा संयोग संबंध कहाँ वृत्ति नियामक होगा कहा नहीं होगा और दूसरा है ये जो कुंडे वदर अभी बदर ये कुंड में रहेगा ये वृत्ति नियामक संबंध हो गया जब बदर कुंड में है पतन का प्रतिबंधक हुआ और पलटी कर देने से प्रतिबंधक होगा <laughs> नहीं होगा देखिए वही एक ही संयोग वो बदर का दृष्टि में वो वृत्ति नियामक हो गया कुंड का दृष्टि में वही संयोग वृत्ति नियामक नहीं होगा क्यों कहते पतन का प्रतिबंधक नहीं होगा तो इस प्रकार के <laughs> तत्सयोग तो तो से वृत्ति अनियामक होगा हाथ में पकड़ कर वो गिर जाएगा किंतु तो तो जब दधी गुंड में संयोग होता है कह देते हैं फिर गिर जाता है दधी वो केवल काशी में होता है इसे विचार दिखाते हैं ठीक है आगे कहा क्षित्यादि नाम नवा नाम तो द्रव्यम गुण क्षितादीना मूलस्थ कारिकास्त तो शब्द क्षियादी नवा तो शब्द एव प्रकट में इध द्रव्य विशिष्य साधर्म वक्त आरभते दव्य साधर्म एक आरभते आरभते रब धातु को जब पर में सप होगा तो नूम नहीं होगा रबे रसब लिटो हो असप सप और लिट नहीं होना चाहिए तभी रब धातु को नूम हो जाएगा तभी आरंभ बनता है घए होने से आरंभ होगा सब और लीट होने से नूम नहीं होगा इसलिए आरभ होते क्षित आदि नाम इति स्पष्टम ठीक है ये पूरा हुआ आगे ये चौबीस पूरा हुआ आगे पच्चीस पच्चीस तारीख अच्छा पूर्व में है इसमें पूर्व पृष्ठ में क्षितिर्जल तथा तेज पवन मन एवं परापरत्वमूर्तव क्रिया वेगाश्रया अमी क्षितर जलम तथा तेज पवन व मन ये सब इनका सब परमाणु है मन तो परमाणु रूप है इनका सब साधन में हो गए, परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रिया और भेग इनका सब आश्रय अर्थात ये जो क्षिति जल और तेज पवन मन ये पांच में परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रिया भेग ये पांच में रहेंगे वेग अच्छा तो रहेगा वेग वेग पांच में रहेगा गुरुत्व केवल दो में रहेंगे यद्यपि पवन और तेज इसमें वेग रहेगा किन्तु तो गुरुत्व नहीं रहेगा तो ये साधर्म्य हो गया परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रिया वेग ये पांच ये पांचों का साधर्मी हुआ दिनाकरी में कर्मवत्व अच्छा प्रथम है मुक्तावली में पृथ्वी पृथ्व्य तेजो वायु मनसम परत्व परत्वत्व त परत्व परत्व ये दोनों तो हो गए गुण तद्वान हो जाएंगे ये पांच उसमें साधर्म्य आ जाएगा तदवत्व परत्व परत्त्वत्वम मूर्तत्वम पांचों में रहेगा और वेग ये पांचों में रहेगा इसलिए ये पांचों हो जाएंगे वेगवंत इसमें रहेगा वेगवत्वम कर्म भी ये पांच में रहेगा कर्म अर्थात चलनात्मक कर्म त कर्मवत्वम ये पांचों का साधर्म्य अभी कारिका में कहा गया क्रिया और मुक्तावली में यहाँ कह दिया कर्म वस्तु तो क्रिया अभी दिनकरी में कहते हैं नु धातु अर्थ क्रिया धातु का जो अर्थ उसको कहेंगे क्रिया धातु का अर्थ अर्थात गम धातु का अर्थ हो गया जो पाद विक्षेप करेगा वो अर्थ हो गया उसको क्रिया कहेंगे क्योंकि धातु जो गम वो क्रिया नहीं धातु का जो अर्थ है वो क्रिया है अभी वो क्रिया धातु हो गया शब्द गम गकार अकार मकार इसका विषय हो गया वो चलनात्मक अभी जो गम ये हो गया विषयी और वो जो चलनात्मक हुआ वो विषय अभी वो चलनात्मक जो क्रिया हुई वो आकर के गम में किस संबंध से रहेगा विषयिता संबंध से तभी तो अभी विषयिता संबंध है नलनात्मक हो गया वो जो गम वो जो धातु तो कर्म क्रियावान क्रियावान हो जाएगा गम गौकार अर्थात विषयता संबंध न वो क्रिया आकर के क्रियाअर्थ चलनात्मक वो आकर के तो गम में रह गया तो शंका करने वाला कहता है धातु धातुअर्थ क्रिया तत्र तत्र अर्थात धातु अति प्रसंग अर्थ हो गया क्रिया क्रियावत्त हो जाएगा क्रियावान हो जाएगा धातु गम ये हो गया क्रियावान तभी वो जो गम ग कार अकार म इसमें आ जाएगा क्रियावत्वम ये कहेगा yeah. तत्र अति इसलिए क्रियावत्व का अर्थ कह दिया कर्मवत्व कर्मवत्वम अर्थात चलनात्मक कर्मवत्व ये लेना होगा और चलनात्मक कर्मवत्व क्योंकि जो चलनात्मक कर्म वो विषयता संबंध से आकर के गांव में रहेगा नहीं रहेगा इसको वारण करने के लिए कहेंगे समवाय संबंध लेना है नहीं तो आप वो कर्म को विषयता संबंध से गम में रख दिए तो ऐसा नहीं होगा वो समवाय संबंध से जो जहां रहेगा वो द्रव्य में ही रहेगा अच्छा कर्मबत्वम आगे दिन कर दिया वेगवत्वम वेग वेगवत्व कुछ जरूरत नहीं वेगवत्व अर्थात तो वेग संबंधित वेग का जो संबंधी वेगवत भाव तत्वपत्तिया ये क्या लिख दिए देखिये रामरुद्री में दिया है कर्मवत्व प्रतीक दिया है उसके आगे है। तथा च प्रकृत क्रिया पदार्थो न धातुअर्थ यहाँ धा क्रिया का अर्थ धातुअर्थ नहीं लेंगे अभी तो कर्म चलनात्मक लेना है आगे वेगवत्व कहते हैं वेग इव वेगवत ये तेना तो तुल्य क्रिया चेत वती से वेग इवती भेगवत यहाँ वेगवत्व में मतु प्रत्यय किया गया और नहीं समझने से कह दिया वेगवत वेग बेगव इति वैगवत वो बति बत्थ। प्रत्यय ले लिया तो कहते हैं वेग इवती वैगवत तस्वत्व व्युत्पत्तिया वेग सदृशत्व वेगवत्व मतुप के जागे में बती समझ लिया ये तो अनर्थ हो गया इसका निराश करने के लिए मूल में कहा दि, दिनकरी में कहा वेगवत्व वेग संबंधित मतु प्रत्यय संबंध मतु प्रत्यय नहीं तो बती ग्रहण ना हो जाए अच्छा आगे दीकृत आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर पुनः सूत्रभाष्य वंदे भगवत ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागिद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम षांति